महाभारत सभापर्व अष्टावशोध्याय किम पुरुष हाटक तथा उत्तर कुरु पर विजय प्राप्त करके अर्जुन का इंद्र प्रथलौटनाम वै वैश्व पांडवाच स्वेतपर्वतम वीर समति क्रम्य वीजवान्स ध्रुमपुत्रेण रक्षित महता सन्नपातेन धर्चयाक आदि पांडवश्रेष्ठ करे, करे चैनमेशी कहते हैं जन्मेजय जन्म पराक्रमी वीर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन धवलगिरी को लांघकर द्रुमपुत्र के द्वारा सुरक्षित किमपुर इस देश में गए जहाँ किन्नरों का निवास था वहाँ क्षत्रियों का विनाश करने वाले भारी संग्राम के द्वारा उन्होंने उस देश को जीत लिया और कर देते रहने की शर्त पर उस राज्य को पुनः उसी राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया तम जिता हाटक नाम गुह्यक रक्षित पाक साथ निरव्य ग्रह सह सैन्य को जीतकर शांतचित्त इंद्र कुमार ने सेना के साथ गुह्यकों द्वारा सुरक्षित हाटक देश पर हमला किया कांस शांत निर्जित्य मानसरो उत्तम ऋषि तथा सर्वाधतर कुरुनंदन और उन गुजकों को सामनीति से समझा बुझा ही वश में कर लेने के पश्चात वे परम उत्तम मान सरोवर पर गए वहां गुरुनंदन अर्जुन ने समस्त ऋषि कुल्याओं ऋषियों के नाम से प्रसिद्ध जल स्रोतों का दर्शन किया हाटकान प्रभु सरोप गंधर्वरक्षित पांडवस्तः मान सरोवर पर पहुंचकर शक्तिशाली पांडुकुमार ने हाटक देश के निकटवर्ती गंधर्वों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया तत्र त्रिथिडका हयोत्तमा लेभे सह करम अत्यंतम गंधर्व नगरा वहां गंधर्व नगर से उन्होंने उस समय कर के रूप में तित्तरी कलमास और मंडुक नाम वाले बहुत से उत्तम घोड़े प्राप्त किए हेमकूटमता साध्य नी सदागुनस्त हेमकूटराजेन्द्र समति क्रम्य पांडव हरिवर्षम विवेशाथ सैन्य महतावृत त्र पार्थो दर्शाथ बहुलीह मनोरमा नगरा वनालोद तत्पात अर्जुन्यूट पर्वत पर जाकर पड़ाव डाला राजेंद्र फिर हेमकूट को भी लांघकर कर वे पांडुनंदन पार्थ अपनी विशाल सेना के साथ हरिवर्ष में जा पहुँचे वहाँ उन्होंने बहुत से मनोरम नगर सुंदर वन तथा निर्मल जल से भरी हुई नदियाँ देखी। कल्पांश्च नार्य प्रियना दृष्टवाथ मुदा मुदायुक्तो धनंजय वहाँ के पुरुष देवताओं के समान तेजस्वी थे स्त्रियॉँ भी परम सुंदरी थीं उन सब का अवलोकन करके अर्जुन को वहाँ बड़ी प्रसन्नता हुई वशे चक्रेथरत्ना चुभ होच तथो निषधमा साल जयत प्रभु अथराजन अथराजनतिम्य अन्यम वर्षम पार्थो दिव्य मिलावृतम उन्होंने हरिवर्ष को अपने अधीन कर लिया और वहां से बहुतेरे रत्न प्राप्त किए इसके बाद निषद पर्वत पर जाकर शक्तिशाली अर्जुन ने वहाँ के निवासियों को पराजित किया तदनंतर विशाल निशत पर्वत बुलांग कर वे दिव्य इलाभ वर्ष में पहुंचे जो जम्बू का मध्यवर्ती भूभाग है तत्वपमान दिव्यान पुरुषान देव दर्शनान अधर्व सुभगान सदर वहाँ अर्जुन ने देवताओं जैसे दिखाई देने वाले देवोपम शक्तिशाली दिव्य पुरुष देखे।, देखे सब के सब अत्यंत सौभाग्यशाली और अद्भुत थे उससे पहले अर्जुन ने कभी वैसे दिव्य पुरुष नहीं देखे थे सतनाणी चुभ्राणी नारिश्चापसरसन्निभा दृष्टानद्रम्या दृश्य त वहाँ के भवन अत्यंत उज्जवल और भव्य थे तथा नारियाँ अपसराओं के समान प्रतीत होती थीं अर्जुन ने वहां के रमणीय स्त्री पुरुषों को देखा इन पर भी वहां के लोगों की दृष्टि पड़ी महाभागान उदेचि कर तत्पश्चात उस देश के निवासियों को अर्जुन ने युद्ध में जीत लिया जीतकर उन पर कर लगाया और फिर उन्हीं बड़भागियों को वहां के राज्य पर प्रतिष्ठित कर दिया फिर वस्त्रों और आभूषणों के साथ दिव्य रत्नों की भेंट लेकर अर्जुन बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से उत्तर दिशा की ओर बढ़ गए स ददधर स महामेरुम शिखराणाम प्रभु महत तम आयतम शत साहस्रम योजना ज्वलनम अचलम मेरुं तेजो राशी आक्षिपंत प्रभाम मानो भानो स्विंगय कांचनोज्वल कांचनाभरण दिव्यम दिवगंधर्व सतम निष्प फलोपेतम सिद्ध चारण सीवित मनाध्यम अधर्म बहुले जनई आगे जाकर उन्हें पर्वतों के स्वामी गिरिप्रवर महामेरु का दर्शन हुआ जो दिव्य तथा सुवर्ण है उसमें चार प्रकार के रंग दिखाई पड़ते हैं वहाँ तक पहुँचना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन है उसकी लंबाई एक लाख योजन है वह परम उत्तम मेरु पर्वत महान तेज के पुंज सात जगमगाता रहता है और अपने सुवर्ण में कांतिमान शिखरों द्वारा सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करता है वह सुवर्णभूषित दिव्य पर्वत देवताओं तथा गंधर्वों से सेवित है सिद्ध और चारण भी वहाँ नृत्य निवास करते हैं उस पर्वत पर सदा फल और फूलों की भुतायत रहती है उसकी ऊंचाई का कोई माप नहीं है अधर्म प्राण मनुष्य उस पर्वत का स्पर्श नहीं कर सकते व्यालिराचरित राचरितम दिव्य सदेव दे पितम सर्गम आवृत्त षंत उये अगम्यम मन नदी वृक्ष समन्वित नाना विहग संघ नादिम सुमन ओहर तम दृष्ट मेरु प्रीतिमा तथा बड़े भयंकर सर्प वहाँ विचरण करते हैं दिव्य औषधियां उस पर्वत को प्रकाशित करती रहती हैं महागिरिरी मेरु ऊंचाई द्वारा स्वर्गलोक को भी घेरकर खड़ा है दूसरे मनुष्य मन से भी वहाँ नहीं पहुँच सकते कितने ही नदियाँ और वृक्ष उस शैल शिखर की शोभा बढ़ाते हैं भांति भांति के मनोहर पक्षी वहाँ कलरव करते रहते हैं ऐसे मनोहर मेल शिखर को देखकर उस समय अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई मेरोवृतम वरसम सर्वत परिमंडलम मेरो सुदक्षिणे पार्शे जम्बर राम वनस्पति नित्य पुष्प फलोपेत सिद्ध चारण सेवित मेरु के चारों ओर मंडलाकार इलावृत वर्ष बसा हुआ है मेरु के दक्षिण पार्श्व में जम्बू नाम का एक वृक्ष है जो सदा फल और फूलों से भरा रहता है सिद्ध और चारण उस वृक्ष का सेवन करते हैं आ स्वर्ग मुस्थिता राजन तस्खा वनस्पते यमुतम दीपम राजन उक्त जम्बू वृक्ष की शाखा ऊंचाई में स्वर्ग लोक तक फैली हुई है उसी के नाम पर इस द्वीप को जम्बूद्वीप कहते हैं तांबू ददर्शाथ परम पर तौ दृष्ट्वा प्रतिमोक जम बुंबे संस्थित प्रीतिमाद्राजत सिद्ध दिव्य चारण रना बहुसाहस वस्त्रों भरना चनिया च महां अर्जुन स्था आमंत्रय सर्वान्देश्य वही गुरो अथादा बहुन रत्ना गमनायोपच क्रे को संताप देने वाले शब्द साची अर्जुन ने उस जम्बू वृक्ष को देखा जम्बू और मेरुगिर दोनों ही इस जगत में अनुपम हैं उन्हें देखकर अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई राजन वहां वहाँ सबात करते हुए अर्जुन ने सिद्धों और दिव्य चारणों से कई सहस्त्र रत्न वस्त्र आभूषण तथा अन्य बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त की तदनंतर उन सब से विदा ले बड़े भाई के यज्ञ के उद्देश्य से बहुत से रत्नों का संग्रह करके वे वहां से जाने को उद्यत हुए मेरुम प्रदक्षिण कृत्वा पर्वत प्रभु जय जम्बू नदी तीरें नदीं श्रेष्ठांलोकयन सताम मनोरमा दिव्याम जम्बू स्वादू रहाम पर्वतश्रेष्ठ मेरु को अपने दाहिने करके अर्जुन जम्बू नदी के तट पर गए वे उस श्रेष्ठ सरिता की शोभा देखना चाहते थे वह मनोरम दिव्य नदी जल के रूप में जंबु वृक्ष के फलों का स्वादिष्ट रस बहाती थी हेम पक्षी गणेश जोष्टाम सौवर्ण जल जाकुलाम हेम है पंकाम हैम जलाम शुभाम सौवर्ण भालुकाम सुनहरे पंखों वाले पक्षी उसका सेवन करते थे वह नदी सुवर्णमय कमलों से भरी हुई थी उसकी कीचड़ भी स्वर्णमय थी उसके जल से भी सुवर्णमय आभा छिटक रही थी उस मंगलमयी नदी की बालुका भी स्वर्ण के चूर्ण सी शोभा पाती थी क्वच सौवर्ण पद्म हेम पुष्प कय क्वच सु पुष्पितय किरणाम सुवर्ण कुमद उत्पल क्वचितीर रूहय किरणाम हेम वृक्ष सुपुष्पितय कहीं कहें सुवर्ण में कमलों तथा स्वर्ण में पुष्पों से वह व्याप्त थी कहीं सुंदर खिले हुए स्वर्ण में कुमुद और उत्पल छाए हुए थे कहीं उस नदी के तट पर सुंदर फूलों से भरे हुए स्वर्ण में वृक्ष सब ओर फैले हुए थे तीर्थ संकुल विमल नित्य गीत रब उस सुंदर सरिता के घाटों पर सब ओर सोने की सीढ़ियां बनी हुई थी निर्मल मणियों के समूह उसकी शोभा बढ़ाते थे नृत्य और गीत के मधुर शब्द उस प्रदेश को मुखरित कर रहे थे दीप्तर हेम भितानेता शोभिताम शुभा तथा विधाम नदी दृष्ट्वा पार्थस्ताम प्रससंस अदृष्ट पूर्वाम राजेन्द्र दृष्टवा हर्षम्वापच उसके दोनों तटों पर सुनहरे और चमकीले चंदोवे तने थे जिनके कारण जम्बू नदी की बड़ी शोभा हो रही थी राजेंद्र ऐसे अदृष्ट पूर्व नदी का दर्शन करके अर्जुन ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और वे मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए दर्शनीयान नदी तेरे पुरुषान सुमोहरान तान नदी सलिला अरोपमान नित्यम सुखमुदायुक्तान सर्वालकार शोभितान उस नदी के तट पर बहुत से देवोपम पंपुरुष अपनी स्त्रियों के साथ विचर रहे थे उनका सौंदर्य देखने ही योग्य था वे सबके मन को मोह लेते थे जम्बू नदी का जल ही उनका आहार था वे सदा सुख और आनंद में निमग्न रहने वाले तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे तेभ्यो बहु निरत्ल दिव्य जा भूषणाली च पेशल लब्ध्वाता दुर्लभा प्रतीचि प्रयोदिशं उस समय अर्जुन ने उनसे भी नाना प्रकार के रत्न प्राप्त किए दिव्य जाम्बूनद नामक सुवर्ण और भाति भाति के आभूषण आदि दुर्लभ वस्वे पाकर अर्जुन वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चल दिए। नागा रक्षित अर्जुन तत तथ् महाराज बारुणी पाक सासन गंधमादन आसाद्य तथान जयत, जयत प्रभु तम गंधम राजन अतिक्रम्य तथर्जुन केलम्ब वेशाथ वर्षरत्न साम देव कल्प नारे भी उधर जाकर अर्जुन ने नागों द्वारा सुरक्षित प्रदेश पर विजय पाई महाराज वहां से और पश्चिम जाकर शक्तिशाली अर्जुन गंधमाधम पर्वत पर पहुंच गए और वहां के रहने वालों को जीतकर अपने अधीन बना लिया राजन इस प्रकार गंधमान पर्वत को लांघकर अर्जुन रत्नों से संपन्न केतुमाल में गए जो देवोपम वर्षों और सुंदरी स्त्रियों की निवास भूमि है राजन आहित्य रत्नानि तथा दुर्लभन पुनः च मध्यम देश राजन उस वर्ष को जीतकर अर्जुन ने उसे कर देने वाला बना दिया और वहाँ से दुर्लभ रत्न लेकर वे पुनः मध्यवर्ती वर्ष में लौट आए गाची दिशम्राजन्ची परम तप मेरुम्तो्ये शैलोदा भिन्नतिम येते ते नाम वेणूना छाया रम्यासते खतांजथाश्च न्योतान् दीर्घपेड़िका पशुपाश्च कुलिन्द तंगणा परत रनायेभ्यो माल्यवत तथो यज तम माल्यवत शैलेन्द्र शमतीक्रम्य पांडव भद्रास्व प्रवेश सर्गोपम शुभ तदनंतर शत्रुदमन सभ्यसाची अर्जुन ने पूर्व दिशा में प्रस्थान किया मेरु और मंत्राचल के बीच सैलोदा नदी के दोनों तटों पर जो लोग कीचक और वेणु नामक बांसों की रमणीय छाया का आश्रय लेकर रहते हैं उन खस झस नद्योत प्रघस दीर्घवेणिक पशुप कुलिंद तंगण तथा परतंगण आदि जातियों को हराकर उन सब से रत्नों भेंट ले अर्जुन माल्यवान पर्वत पर गए तत्पश्चात गिरिराज माल्यवान को भी लांघकर पांडु कुमार ने में प्रवेश किया जो स्वर्ग के समान सुंदर है तत्रा मरोपमान रम्यान पुरुषान सुख संयिता कृत्वा करेच कर आहित्य नीलम गत्वा तत्र उस देश में देवताओं के समान सुंदर और सुखी पुरुष निवास करते थे अर्जुन ने उन सबको जीत कर अपने अधीन कर लिया और उन पर कल लगा दिया इस प्रकार इधर उधर से असंख्य रत्नों का संग्रह करके शक्तिशाली अर्जुन ने नीलगिरी की यात्रा की और वहाँ के निवासियों को पराजित किया तथो ज्येष्णो रिक्रम्य पर्वत नीलमायत विवेश रम्य कम संक्रण मिथुन सुबह तेजमत जिचेश अजयच्चादेशु्यकक्षिक तत्रह भेत राजान मृगपक्षिण अगृहण यज्ञभुत्यर्थम रमणीजान मनोरम तदनंतर विशाल नीलगिरी को भी लांग सुंदर सुन्दर नर नारियों से भरे हुए रम्यक वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया उस देश को भी जीतकर अर्जुन ने वहां के निवासियों पर कर लगा दिया तत्पश्चात गुजकों द्वारा सुरक्षित प्रदेश को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया राजेंद्र वहाँ उन्हें सोने के मृग और पक्षी उपलब्ध हुए जो देखने में बड़े ही रमणीय और मनोरम थे उन्होंने यज्ञ वैभव की समृद्धि के लिए उन मृगों और पक्षियों को ग्रहण कर लिया अन्य लब्धवार पांडवोथ महाबल गंधर्व रक्षित देशम अजय सगणम त्र रना दिव्या लब्ध्वाजन्थाजुन श्वेतपर्वतम्हा जिवा पर्वतवासीन सैत समति क्रम्य पांडवः वरसण हिण्यक नाम विभिता थ महीपते तदनंतर महाबली पांडुनंदन अन्य बहुत से रत्न लेकर गंधर्व द्वारा सुरक्षित प्रदेश में गए और गंधर्वगण गंधर्व सहित उस देश पर अधिकार जमा लिया राजन वहां भी अर्जुन को बहुत से दिव्य रत्न प्राप्त हुए तदनंतर उन्होंने श्वेत पर्वत पर जाकर वहां के निवासियों को जीता फिर उस पर्वत को लांघकर कर पांडुकुमार अर्जुन ने हिरण्यक वर्ष में प्रवेश किया स देशे सुरम्य सुगंतुम तत्रोपचक्रमे मध्य प्राद वृंदेश नक्षत्राणाम सती यथा महाराज वहां पहुंचकर वे उस देश के रमणीय प्रदेशों में विचरने लगे बड़े बड़े महड़ों की पंक्तियों में भ्रमण करते हुए श्वेताश्व अर्जुन नक्षत्रों के बीच चंद्रमा के समान सुशोभित होते थे महापथे सुराज इन्द्र सर्वतो मनु मधुर् नम प्रसादस्था पर शोभया दधशुस्ता पाराश्य सस्करूर शरत सानुक प्रभु सवर्म सुक वै सदम सपरीक्षद सुकुमर महासु राशिमनोत्तम सक्रोपम परवार पश्चणा शक्ति पाणिम स्व में ढिरे जब अर्जुन उत्तम बल और शोभा से संपन्न हो हिरण्य वर्ष की विशाल सड़कों पर चलते थे उस समय प्रसाद शिखरों पर खड़ी हुई वहाँ की सुंदरी स्त्रियाँ उनका दर्शन करती थी कुंती नंदन अर्जुन अपने यश को बढ़ाने वाले थे उन्होंने आभूषण धारण कर रखा था वे सूर्यवीर रथयुक्त सेवकों से संपन्न और शक्तिशाली थे उनके अंगों में कवच और मस्तक पर मुकुट किरेट शोभा दे रहा था वे कमर कसकर युद्ध के लिए तैयार थे और सब प्रकार की आवश्यक सामग्री उनके साथ थी वे सुकुमार अत्यंत धैर्यवान तेज के पुंज परम उत्तम इंद्रतुल्य पराक्रमी तत्रुहनता तथा शत्रुओं को गजराजों की गति को रोक देने वाले थे उन्हें देखकर वहां की स्त्रियों ने यही अनुमान लगाया कि इस वीर पुरुष के रूप में साक्षात शक्तिधारी कार्तिकेय पधारे हैं अयम स पुरुष व्याघ्रोणे अद्भुत पराक्रम अश प्राप्य न भवंत सुहृद गण वे आपस में इस प्रकार बातें करने लगे सखियों ये जो पुरुष सिंह दिखाई दे रहे हैं संग्राम में इनका पराक्रम अद्भुत है इनके बाहुबल का आक्रमण होने पर शत्रुओं के समुदाय अपना अस्तित्व खो बैठते हैं इति वाचो ब्रुवंत्यस्ता स्त्रिया प्रेमणा धनंजयम दुष्टवो पुष्पृष्टि चोस्त मूर्धले इस प्रकार की बातें करती हुई स्त्रियां बड़े प्रेम से अर्जुन की ओर देखकर उनके गुण गाती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करती थीं। दृष्टवा तेतु मुदा युक्ता कौतूहल समन्विता रत्न विभूषण से व्यवर संत वहाँ के सभी निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ कौतूहलवश उन्हें देखते और उनके निकट रत्नों तथा आभूषणों की वर्षा करते थे अथ जि समस्तावेश मणिषे मह प्रवाला रनिया चेता लाथोपे शिंगव गिरींज शिंगवत कौंतेय सिक्रम्य फागु उत्तम कुर वर्ष तो समासाद्य पांडव ये तम देश पाक सास नंदन उन सबको जीतकर तथा उनके ऊपर कर लगाकर वहां से मड़ि सुवर्ण मूँगे रत्न तथा आभूषण ले अर्जुन श्रृंगवन पर्वत पर चले गए वहां से आगे बढ़कर पाक शासन पुत्र पांडव अर्जुन ने उत्तर कुरुवर्ष में पहुंचकर उस देश को जीतने का विचार किया तत एनम महावर्य महाकाया महाबला द्वारपाला सामसाद्य वचनम अब्रुवन इतने में ही महापराक्रमे अर्जुन के पास बहुत से विशालकाय महाबली द्वारपाल आ पहुँचे और प्रसन्नता पूर्वक बोले पार्थ ने तम तयाश्यम पुरम जेतुम कथंजन उपावर्तस्व कल्याण परुत पुरा प्रवे ध्रुव न स भवेंडर प्रिया महे तया वीर पर विजय स्तव पार्थ इस नगर को तुम किसी तरह जीत नहीं सकते कल्याण स्वरूप अर्जुन यहाँ से लौट जाओ अच्त तुम जहाँ तक आ गए यही बहुत हुआ जो मनुष्य इस नगर में प्रवेश करता है निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है वीर हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं यहाँ तक आ पहुँचना ही तुम्हारी बहुत बड़ी विजय है चात्र नहीं न चात्र किंचिज्ञेतव्यम अर्जुना प्रदेशते उत्तरा कुरौते नात्र युद्धम प्रवर्तते प्रविष्ट कौंते नेह दक्षति किंचन न ही मानुसदेही न सक्यम विवीक्षित अर्जुन यहाँ कोई जीतने योग्य वस्तु नहीं दिखाई देती यह उत्तर य है यहाँ युद्ध नहीं होता है कुंती कुमार इसके भीतर प्रवेश करके भी तुम यहाँ कुछ देख नहीं सकोगे क्योंकि मानव शरीर से यहाँ की कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती अथेह पुरुष व्याघ्र किंचदी तत्प्रब्रूहि करे श्यापो वचना तव भारत भरत कुलभूषण पुरुष यदि यहाँ तुम युद्ध के सिवा और कोई काम करना चाहते हो तो बताओ तुम्हारे कहने से हम स्वयं ही उस कार्य को पूर्ण कर देंगे तथा स्थान तत्ता अर्जुन पार्थिवत्वम प्रसन्न धर्मराजस्य धर्मराजस्मत राजन तब अर्जुन ने उनसे हंसते हुए कहा मैं अपने भाई बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर को समस्त भूमंडल का एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता हूँ न प्रवेक्षा वो देशम विरुद्धमानुषे कर आप लोगों का देश यदि मनुष्यों के विपरीत पड़ता है तो मैं उसमें प्रवेश नहीं करूँगा महाराज युधिषि के लिए कर के रूप में कुछ धन दीजिए तथो दिव्यान वस्त्राणी दिव्यान आभरण चौमा जिदान दिव्या तब उन पालों ने अर्जुन को कर रूप में बहुत से दिव्य वस्त्र दिव्य आभूषण तथा तो दिव्य रेश्मी वस्त्र एवं एवं दिए एवंशर्म दीए स पुरष व्याघ्रो विजिश्रन शुभुन छत्रे दस्युभिस्त सभी चवेश धना सर्वेभ्यो रना विविध कल्मासां साूकपत्रिभान मयूर स दिशानन सर्वान्त सुमहताजन बलिन चतरंगीणा आजगाम पुनर्वीर सकपस्थम पुरोम इस प्रकार पुरुष सिंह अर्जुन ने छत्री राजाओं तथा लुटेरों के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उत्तर दिशा पर विजय प्राप्त की राजाओं को जीतकर उनसे कर लेते और उन्हें फिर अपने राज्य पर ही स्थापित कर देते थे राजन वे वीर अर्जुन सबसे धन और भाती भांति के रत्न लेकर तथा भेंट में मिले हुए वायु के समान वेग वाले तित्तरी कलमाश सुग्गांखी एवं मोर सद सभी घोड़ों को साथ लिए और विशाल चित्रंगणी सेना से घिरे हुए फिर अपने उत्तम नगर इंद्रप्रस्थ में लौट आए तिथर के समान चितकबरे रंग वाले धर्मराजाय धर्म राजा तत्पार्थोधन सर्व समाह न वेद्ञात तेना पार्स ने घोड़ों सहित वह सारा धन धर्मराज को सौंप दिया और उनकी आज्ञा लेकर वे महल में चले गए इसी स्त्री महाभारती सभा परमढ़ी दिग्विजय परमढ़ी उत्तर दिग्विजय अष्टाविशोध्याय इस प्रकार से महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत दिग्विजय पर्व में अर्जुन के उत्तर दिशा पर विजय विषयक अट्ठाईसवां अध्याय पूरा हुआ